करूणाल सर्व नमा भगवत्म शोकशंकरम चैतन्यगम सर्व सर्वूतगुहाश्विष्ती तस्में नमः दृश्य रूपे दर्शन दर्शने कथम ततो श्रेतम ते अनुभव आत्मार्थ शुरू हो प्रकाश रूप हो आवश्यकता स्वयंता सत्तम उठे समस्त बुद्धि सबको जान बुद्धि की जानल ना बुजलो बुझे बता आत्मा विज्ञात विज्ञाता देख भगवीतार तृतियोषे भगवान श्रीकृष्ण तुद्धि जो बुद्धि परात अध्याय बुद्धि परा बुद्ध संस्थ्य महा पीछे जानने के लिए तुम भाषण डालो ए विजय प्राप्त ये तो अन्य अनुभवित है इस प्रकार का जो अनुभव है वो जो मतलब मैं बुद्धि का भी समस्त विषय को देखता हूँ इस प्रकार जानने समझना इस प्रकार बोधार्थ अनुभव है इससे भिन्न मैं कर्तावों को मुझ में जो ज्ञान ज्ञान अज्ञान अज्ञान दोनों दोनों ही नहीं है। अज्ञान दोनों की यहां पे नहीं है है पे इसलिए दृश्य रूप सदा नित्य दर्शन दर्शन मई कथम मैं इसमें ज्ञान अज्ञान दोनों ही मुझ में नहीं है इसलिए इससे जो मैं भिन्न अनुभव है मतलब मैं शुद्ध मैं दृष्टा मात्र इससे भिन्न और जो भी अनुभव होता है वो नहीं गया। था। था। और यही अनुभव होना चाहिए क्यों क्यूँकी दृष्ट बुद्धि की हर विषय को मैं समझता हूँ और बुद्धि भी समझा कि नहीं समझा उसके पीछे एक तत्व है इसमें अगर अंदर की और सूक्ष्म दृष्टि देने से तब तत्व साक्षात्के सुविधा होते हैं केवल परिच्छि रूप में होगा परंतु बुद्धि बुद्धिवृत्ति को देखना जानना समझना इससे क्या हो जाएगा और यह दृष्टि केवल एक शरीर में अकेला नहीं है ये दृष्टा जो है सारा शरीर में दृष्ट अलिया बुद्धि समस्त शरीर में अलग अलग है बुद्धि तो प्रमाता बनते हैं परंतु समस्त शरीर में जो एक शुद्ध चेतन है वो एक ही अचेतन पहले भी बताया था कि चेतन की उत्पत्ति नहीं होती और चेतन में कोई भी नहीं होता चेतन में निरवय भी नहीं है सदात दर्शन आदर्शमयी दृश्य रूपी सदानित्यमयी दर्शन आदर्शन कथम से अतम्ञान अथवा ज्ञान दोनों ही कैसे हो सकते हैं तो नश्य अनुभव इसीलिए उससे और दूसरा कोई अनुभव जो हो रहा है सही अनुभव नहीं है और ठीक से अगर देखेंगे यही आपका अनुभव में आएगा कि वास्तविक में हूं को। जब आप थोड़ा अंदर की ओर जाएंगे झांकेंगे और थो थोड़ा अंदर के विषय को देखेंगे तब तो आपको पता लगेगा कि बुद्धि अहंकार को हम देखते हैं इसको देखने के कारण ये हो गया दृश्य मैं उनसे भिन्न यदि उसको भी मैं देख लूंगा तो देखने वाला दूसरा कोई हो जाएगा तो ना उसको भी, भी रूप में नहीं देखा जाता परंतु इससे अपनी मतलब तो अस्तित्व समझ में आता है तक कल हो गया था रहे। जत्रस्था, ताप विषय तथा दे विषयो था सत्य दृशे विषय तथा जैसे शरीर में किसी जगह में सूर्य का ताप लगता है ताप रवि देह रवि का जो ताप देह शरीर में जहां पे स्थित होकर प्रताप जिस शरीर के जिस अंश में हो रहा है दृष्ट का सब विषय भविष्य और शरीर का अंश जो सूर्य के ताप के तरह ताप रहा है वो दोनों ही हमारा दृष्ट का विषय बनता है दोनों ही दृष्टि क्योंकि सूर्य की ताप से जो शरीर में गर्माहट का अनुभव होता है उसको अनुभव करते हैं तो शरीर के वो अंश और वो अंश में सूर्य की ताप ये दोनों ही दृष्ट करते हैं क्योंकि सूर्य के ताप ऐसे दिखाई नहीं देते परंतु सूर्य के ताप को शरीर में आने पर हमें गर्माहट का अनुभव होती है तो जिस अंश में सूर्य के ताप लग रहा है उस अंश भी हमारा शरीर का उस अंश भी हमारा दृश्य हम समझते हैं और रवि के ताप को हम समझते हैं क्योंकि उसके ताप से ताप अलग दिखाई नहीं दे रहा है मानव तो शरीर तप्त तो हो रहा है ठीक इसी प्रकार से सत्यमत बुद्धिस्त तक इस जैसा सूर्य का किरण ऐसा आत्मा की किरण और सत्यस्तम अंत होकर के वो भी हमें दिखाई देते हैं जिस प्रकार शरीर के जिस अंश में सूर्य के ताप अनुभव ली मैं देखने इसी प्रकार। आत्मा की जो चयन प्रकाश चेतन बुद्धि में जा करके जब बैठते हैं तब तो क्या हो जाएगा वो बुद्धि और आत्मा प्रकाश से मतलब यहाँ तो सूर्य की किरण जैसे सीधा नहीं दिखाई पड़ता अनुभव में आता है इसी प्रकार आत्मा की जो किरण मतलब आत्मा की जो चेतना था वो बुद्धि में आकर के सीधा नहीं दिखाई देता फंक्शन से दिखाई पड़ता समझ में आता है इस प्रकार से बाहरी सूर्य की किरण शरीर के जिस अंग में लगा अब अनुभव में आया तो क्या होता है वो शरीर के अंग के से सूर्य की किरण हमें अनुभव में आता है इसी प्रकार आत्मज्ञान मतलब चेतन में दिखाई पड़ता है तो अंत कर्ण के चेतनता को देख करके हम ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक जड़ और एक चेतन मिला हुआ है इस इस प्रकार से होता वो चेतन को से अलग करना मन का तो हम तद्वत एव ठीक उसी दृष्टा का था। इस दृष्टा का जो शुद्ध दृष्टा है जिस प्रकार सूर्य की किरण शरीर में जिस समय लग रहा है वो जो दृष्टा हमारे बाहरी अनित्य दृष्टि है, है। परंतु आत्मा की जो प्रकाश जो बुद्धि के ऊपर आकर के गिरा तो क्या हो जाएगा शरीर के उस अंग और अंगर के लिए बोलते हैं तो दिशे, सब विषय का बन है। इस चीज को समझना है तो और कहीं नहीं मिला भगवान बातचीत यहाँ पे अच्छी तरह समझाने के लिए बोल रहे हैं देखो जैसे शरीर में किसी जगह पे आपके आंख के पास गए आपको तो आप देखिए आंख से दूर रहते हैं परंतु उसका ताप आपको अनुभव होता है हाथ आगे बढ़ाया हाथ में ताप अनुभव तो आपको क्या हो गया ये ताप सहित हाथ आपका विषय बनता है ताप सहित तो लग ठंड के समय अपने आंख सेकने गए तो आप हाथ तो तो आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो गया हाथ सहित वो ताप आपको विषय बनता है ठीक इसी प्रकार से जब आप अंदर देखेंगे बुद्धि सहित आत्मा की वो चेतना वहां पर देख लीजिए आपको ताप तो दिखाई नहीं देता आप में आता है की से, हाथ की से, समझ में आता है अंतकरण उपाधि के माध्यम में माध्यम से जब वो चेतन के प्रतिबिंब वहां पे होती है तो वो प्रतिबिंब सहित वो जो अंतकरण दिखाई पड़ता है जो अंक अनुभव में आता है यही जो है के टेबिल है, है, है, ये ये ये है ये लाइट है इसमें से जो ये जो है उपाधि अंश को हटा करके केवल जो है ये है ये है ये, ये जो है इसको अनुभव करना इसी प्रकार जो बुद्धि के पीछे आत्म तो आप आत्म के कैसे होता है। बस हाँ इतना ही है दृष्टान्त में कुछ भिन्न होता रहेगा जिस प्रकार आख के साथ शरीर के अंगश होता है तो इसीलिए वो उसका एक संपर्क आता है बिल्कुल असंग नहीं है तो आत्मा होते हुए भी वो शरीर शरीर में कर तो के साथ, तो साथ बुद्धि का कोई स्पर्श नहीं होता आत्मा के बुद्धि का स्पर्श असंग है परंतु वो वहां पर रह करके उसको उसके रहने के मात्र से बुद्धि में चेतनता की बुद्धि आत्मा सहित आत्मा की चेतनता और बुद्धि की अनुभव में आता है अब समझ में आता है तो अब उसी को अगला श्लोक में बोल रहे दिगंश नित्य मुक्त सदा शुद्ध केवल प्रतिशत कम अब जो उसमें जो मुक्तम अंश है मतलब इस प्रकार शरीर के जिस अंश में ताप लग रहा है शरीर के उस अंश के साथ आप ताप अनुभव करते हैं इसी प्रकार बुद्धि के अथवा शरीर के जिस अंश में अंदर से वो अंदर चेतनता है उस चेतनता के कारण उस चेतनता की जो आवेश है उस के द्वारा बुद्धि शरीर सब कुछ जैसा दिखता है परंतु उसमें से आप शरीर को हटा देंगे तो शुद्ध चेतन ही रह जाएगा प्रतिशत अज्ञान यहाँ पे गुण जो इदम अंश को अलग कर देते हैं तब क्या होता है कम एकरस रस आकाश की तरह पूर्ण एक व्यापक एकरस रस अभेद रहित जिस प्रकार आकाश अनेक उपाधियों में छोटे बड़े कुल्लर में ग्लास में टेबल में मकान में दीवार में हर जगह पे आकाश दिखाई पड़ता है अब उसमें से यदि आप उपाधि को अलग कर देते तो अब क्या होगा एकरस आकाश दिखाई देगा पूरा एकरस रस आकाश पूर्ण दिखाई देगा उसमें कोई अंश टुकड़ा अथवा भेद कुछ नहीं है इस प्रकार उतना हिस्सा इधर अंश को हटाना है के साथ अस्तित्व और ज्ञान को समझने के बाद वो जो है, देने पर शुद्ध का होता है। के लिए प्रतिशि इधम अंश खे आकाश की तरह एक सम्पूर्ण व्यापक होकर के विद्यमान है वहां पे आपकी पुस्तक में गुण लिखा है कि अग्न लिखा है लिखा भाग के छिरे दिए भाग को भाग को को छोड़कर छोड़कर लेकर के रखते हैं, हैं हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं? कि क्त सदाशुद्रह्म शुद्ध, शुद्ध क्यों बोल रहे जिस प्रकार उत्तर उस उसपाधि की उष्णता जिस प्रकार आठ को आप रखेंगे तो रोड के साथ उसका स्पर्श होता है फल तो रोड गर्म हो जाता है परंतु आत्मा और शरीर मिला हुआ है शरीर के साथ आत्मा, आत्मा असंग है शरीर धर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इसलिए इदम अंश जो उपाधि अंश है इस अंश को यदि हम हटा देंगे इसलिए अग्न का जब गुण विवे विवेकी व्यक्ति तब अथवा व्यक्ति तो देता है विवेकी व्यक्ति क्या करता है? करते हैं अपने को अनुभव करता है मैं नित्य मुक्त हूँ मैं हमेशा मुक्त हूँ सदा शुद्ध नित्य मुक्त नित्य शुद्ध भी जन सदाशु सो अहम ब्रह्मी केवल मैं केवल एक व्यापक तत्व केवल मत समस्त दोष गुण से रहित समस्त कर्तित्व से रहित जाति गुण क्रिया संबंध से रहित केवल शुद्ध एक व्यापक सत्ता तत्व मुक्त शुद्ध व्यापक ब्रह्म मतलब व्यापक वही मैं हूँ इस प्रकार से केवल मैं हूँ और हमेशा मुक्त कोई बंधन कभी भी आय अभी मुक्त ये नहीं है और किसी के साथ कोई मेरा संबंध ही नहीं है मैं वहां पे विद्यमान हूँ सभी के शरीर के अंदर एक ही विद्यमान है तो सर्वता को समझने के लिए। नहीं तो क्या वस्तु है हम कभी समझ नहीं पाते उष्णता क्या वस्तु है इसको समझाने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक उपाधि का आश्रय लेकर ही समझाना पड़ेगा उसके बिना नहीं समझा सकते है इसी प्रकार से आत्मा क्या शरीर इंद्र मन बुद्धि की आवश्यकता है परंतु उसमें से शरीर इंद्र मन बुद्धि को हटा देने पर तो हम आपसे को गर्म करने के बाद अपने लोहे के छुआ तो गर्म लगा तो क्या कि गर, लोहा गर्माहट है क्या गर्माहट अलग वस्तु तो है लोहा तो नहीं नहीं अधारो करके फिर जहां जिसका सहारा लेकर के हमने गर्म हाट को समझाया अब उसको हटा दो तो गर्म हाट क्या शुद्ध गर्म हाट क्या समझ में आता है यहाँ पे तो तो इंद्रियों के विषय के रूप में आता है तो आसान पड़ता है परंतु आत्मा तो ऐसा नहीं होता किसी के साथ संबंध में नहीं आता परंतु ये आत्मा के साथ संस्पर्श में आके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चेतन जैसे व्यापार करता है इसलिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को वो हटा करके उस चेतनाता को समझना यही जो है आत्मज्ञान की प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं प्रतिषेध दिग्ग अज्ञा अज्ञ तो को त्याग कर देते हैं और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि जो है को तैग कर देते हैं को कर देते हैं तो क्या होता है कि वो जो है आकाश की तरह एक राजक मैं नित्य मुक्त मुक्त हूँ मैं नित्य शुद्ध हूँ मैं व्यापक को इस प्रकार समझ में आ गए श्रुति ऐसा बोलती है विज्ञात विज्ञाता पर अन्ना संभव हम को नैब विज्ञाता में जान्य विज्ञाता पर अन्न मैं जानने वाला हूँ और मुझको जानने वाला दूसरा कोई जानने वाला नहीं है मुझको जाने विज्ञात नहीं होता नहीं क्योंकि सबको देखने वाला दृष्टा जब दृश्य बन जाएगा तब तो दृश्य कभी सिद्ध ही नहीं होगा कोई दृश्य सिद्ध नहीं होगा इसलिए दृष्टा दृष्टा ही रहता है विज्ञात नहीं विकने वाले का कोई दुष्टा जानने वाला नहीं होता पर पर अन्न अतः इसलिए इसलिए मैं मैं तो तो जानने वाला समझता जान यह में आता है मुक्त सर्व समस्त भूत में रहते हुए मैं भिन्न हूँ समस्त भूत से भिन्न भी हूँ और मुक्त भी भूत के दर्शनों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है विज्ञात नहीं पर अन्न संभव कि विज्ञातुर अन्न पर विज्ञाता न संभवती विज्ञातुर प्रकाश को जान लेता उसका दूसरा कोई जानने वाला नहीं होता संभव अतः विज्ञाता अहम पर मुख्य मैं जानने वाला हूँ मैं विज्ञी नहीं हूँ मैं मैं मैं हमेशा ही जानने वाला हूं। पर इसलिए इसलिए वस्तु के उससे भिन्न और उस से रहित मुक्त चर्मदा समस्त भूत उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इसलिए मैं जानने वाला हूँ और इस मुद जानने वाले से भिन्न जानने इस मुद्द जानने वाले को जानने वाला दुष्टा कोई और जानने वाला नहीं है यदि ऐसा मानेंगे तो अनावस्था दोष आ जाएगा आज <हं> यदि जानने वाले को भी जो दुष्टा जानने वाला होगा एक अनावस्था दोष और तब क्या हो जाएगा कि सब जानने यदि दुष्टा नहीं मानेंगे तब क्या हो जाएगा कोई दृश्य सिद्ध नहीं कोई दृश्य कोटी में आ गया तो देखने वाला कौन होगा इसलिए जो देखने वाला है हमेशा ही देखने वाला है उसको देखने वाला दूसरा कोई देखने वाला नहीं है, इस प्रकार से को करना है। और ये जो देखने वाले के जो, जो अनित दृष्टि है मैं कई बार बोला हमारे पास दो दृष्टि है एक नित्य दृष्टि एक अनित दृष्टि ये जो अनित दृष्टि है उसको देखने वाला एक नित्य दृष्टि है अनित दृष्टि जो हम आँख से देखते हैं कान से सुनते हैं नाक से गु तो तो को, तो को जानने वाला कोई दुष्ट कोई पर उससे भिन्न कोई जानने वाला नहीं है इसलिए में ही वो विज्ञाता हूँ जो सबको जानने वाला हूँ अच्छा, तो दुख को भोगने वाला भी मैं हूँ बोलते ही तो इसीलिए तो बोलना है कि शरीर धर्म, धर्म के साथ मुक्त हो शरीर धर्म के साथ मेरा एक शरीर का भी भोग मेरा नहीं है तो अंदर शरीर का भोग कहां से आएगा परंतु समस्त शरीर के अंदर चेतनता प्रदान करने वाला मैं नहीं ही हूँ मुझसे भिन्न का दुष्ट चेतन तत्व संसार ग्रह चेतन सारा समस्त शरीर में व्यापक रूप में वित्तमान है और वही मेरा स्वरूप है इस प्रकार से उपाधि के माध्यम से चेतनता क्या वस्तु है उपाधि के माध्यम से अस्तित्व तो क्या वस्तु है ये समझने के बाद उपाधि रहित अस्तित्व उपाधि रहित चेतनता को समझना ही आत्मज्ञान यही आत्मज्ञान और ये जो उपाधि रहित चेतनता है उसका शक, उसका उस चेतना शक्ति कभी विलोप नहीं होता जो अनित्य शक्ति है आदि इंद्रियों का, उसका तो होता है। बचपन में आँख अच्छा दिखते परंतु बुढ़ापन पर में आँख कम दिखता है परंतु जिस बुद्धि से मैं जिस चेतनता के कारण में मेरी बुद्धि पहले अच्छा क्रिया करती थी अब बुद्धि नहीं समझ में आता तो बुद्धि से पकड़ नहीं पाती ये जिससे हम समझते होता उसको लेकर के अगला बोलते हैं ब्रह्मविम तथा मुक्त स्म ज्ञान चेतरा लुप्त दृष्टित्व आत्मा अकर्तितम तथा तथा ब्रह्म विक्त नचै नचे तरह जो बेदो, जो इस प्रकार जानता है क्या मैं अलुप्त दिक्षक्ति वाला अलुप्त दिख शक्ति वाला मैं हूँ जो वेद अलुप्त दृष्टितम आत्मन अकर्तित्व तथा और मैं सर्वदय अकर्ता हूँ अकर्ता हूं मतलब सर्वद्ध हूँ भुक्तित्व मेरे नहीं है तो भोग का दे, दे, देख रहा है तो यहाँ पे ये यह हो रहा है पे हो रहा है ये तो इसी को ही ब्रह्म ज्ञान को तो विषय रूप में नहीं जाना परंतु ब्रह्मवित्त में रहने वाले धर्म अथवा गुण उसको बोलता है ब्रह्मवितम तथा मुक्त इसको जाना और फिर बंधन से मुक्त हो जाते हैं यही ज्ञान ज्ञान ही इस है, इससे भिन्न किसी भी प्रकार का वो मुक्ति उपासना नहीं नहीं करेंगे ब्रह्म करेंगे, तो लोग जाएंगे, जाएंगे। वहां पे सुख भोगे फिर वहां से वापस आना पड़ेगा परंतु यहाँ पे यदि इस अपने स्वरूप को ठीक से अनुभव कर लेंगे फिर कहीं पे आना जाना नहीं है यहीं पे उस पूर्ण व्यापकता के साथ एक हो करके जो है बंधन से इसको तो अनुभव करते है और अकर्तित्व तथा और कर्तित्व तो भोक्तित्व तो भी मुझ में नहीं है इस प्रकार से वो जानना यही आत्मज्ञान है यही ब्रह्मविद यही जो है धर्म है ब्रह्मविद्धता का तो क्या होता है तथा मुक्त संसार बंधन से मुक्त होकर के आत्म तथा मुक्ता नही आत्मा व्यवस्था को, को जानना और ब्रह्म को जानना ईश्वर को जानना कोई भिन्न बात नहीं है क्योंकि ईश्वर ही आत्मा है ईश्वर ही आत्मा है ये जो वेदांत की सुंदरता लोग ईश्वर को अलग करके रख करके मैं अपने को तो जानता हूँ कि मैं समय शर्मा ईश्वर को जाए भगवान शिव जी तो कैलाश में बैठा हुआ है यहाँ पे नहीं है वो जब वहीं पे देखना पड़ेगा ये वेदांत तो नहीं है वेदांत तो पूरा दृष्टिकोण को बदल देगा आपका। बस्तु के साथ, अपने शरीर रहित अस्तित्व को समझिए इस प्रकार के ज्ञान ही जो है ब्रह्म ज्ञान है इसी को ही आत्म ज्ञान भी बोलते हैं इसकी इसी का हमेशा मुक्त है तो इसी से आप जो है भगवंधन से ोग से मुक्त हो जाते हैं जो है सारा वेदांतिक प्रक्रिया ही है स्वयं प्रकाश, प्रकाश है इसीलिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है किसी अनुसाधन की आवश्यकता नहीं है केवल अपने में बैठ करके अपने स्वरूप का चिंतन ही हमको स्थिति में लाके पहुंचा सकते है स्थिति में ला के पहुँचा आगे और बोलते हैं ज्ञावाह अेय शुद्ध मुक्त सदेकी प्रत्यय बुद्धि दृश्य नाशुभा ज्ञाते अहम अभिजेय शुद्ध मुक्त सद सदिवेकी प्रत्यय बुद्धिर् दृश्य नशुवांत नाशुवान्त ज्ञात सदी विवेकी प्रत्यय बुद्धिशुवा ज्ञात नहीं है को जानने का प्रकाश मैं ही हुँ, हुँ। मैं ज्ञाता परंतु अभी क्या इस प्रकार मतलब ग्यात तो मैं सब तो, कुछ देखने चिंता करने वाले का मैं चिंतक हूँ इसीलिए मेरे को कोई चिंतन नहीं कर सकता इस प्रकार से ज्ञाता एवं मैं जानने वाला ही हूँ और दूसरा कुछ नहीं अपरंतु अभिज्ञ मेरे को नहीं जाना जा सकता ज्ञाता एवं वेदांत की, की बोला तो एक बड़ा समस्या है वेदांत तो बोलता है कि आत्मा बारे द्रष्टभ्य सोतव्य तो मंतव्य निधि और फिर बोलते हैं कि अवांग मनुष्य गोचर जो तो जानेंगे कैसे आत्मा ही एकमात्र संसार में जानने वस्तु है बाकी जानने नहीं सुनेंगे अथवा कोई वस्तु का अपनी का से सुनेंगे अथवा आंख से देखेंगे अथवा हाथ से पकड़ेंगे परंतु तो आत्मा तो ऐसा वस्तु है नहीं तो कैसे जानेंगे तब तो श्रुति बोलते है ये परेशानिया वेदांत में है जो है इसके लिए रास्ता निकाल दिया क्या रास्ता निकाला कि आत्मा को तुम कम सीधा नहीं दिखा सकते परंतु जितना तुमने अपने को देख रखा उसको छोड़ दो आत्मा दिखने लग जाएगा जितना तुमने आपने को देखा जितना तुमने अपने को समझा उसको छोड़ दो शास्त्र बस केवल यही सिखाते हैं शास्त्र छोड़ना सिखाते और छोड़ने में ही शांति है आनंद है भगवान श्री कृष्ण छोटा छोटा सा एक सूत्र वाक करते शांति आनंद जिस समय कहीं भी मन अशांति हो किसी निमित्त को लेकर बस उस निमित्त को ही छोड़ दो उस समय जो मन में जो विक्षेप हो रहा है कोई संबंध इतना काल में नहीं है ये भावना मन, मन में बैठ जाए तो विक्षेप अपने बंद हो जाएगा इसलिए कि ज्ञाता एवं अभिक मैं तो जानने वाला हूँ परंतु मैं किसी प्रकार से जानने योग्य नहीं और मैं शुद्ध मुक्त सदैव मुझे बित्ति बुद्धि और बाकी जो बुद्धि का ऐसा प्रत्यय होता है मैं करता हूँ मैं भोक्ता हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं, हूं, मैं, मैं पुरुष हूँ ये जो बुद्धि वृत्ति है ना नाशवान वृत्ति है इसलिए वो जो है बंधन वाली वृत्ति है नाश बुद्धि की जो विद्या तो के साथ आत्मा का कर, संबंध करके प्रकृति और पुरुष संघ करके जो, कर जो बुद्धि जैसा है बोलते हैं वैसे ही नाचने लगते हैं अंतकरण के अनुसार मान के अनुसार नाचने लगना ये अज्ञान के लक्षण है इसलिए बुद्धिर होने के कारण आत्मा अभिज्ञ नहीं है, है, है।, है श्रुति की इस जगह पे हम लोग थोड़ा बोलते हैं श्रुति के अभिप्राय को समझना है आत्मा विषय रूप में देखने योग्य नहीं है परंतु विषयी रूप में समझने योग्य है विषय रूप में देखने योग्य नहीं है परंतु विषय को देखने वाला जानने वाला समझने वाले के रूप में आत्मा समझा वाला अपने आप अपने को विषय नहीं बनाया जाता इसलिए आत्मा हमेशा अभिज्ञ जैसे रह जाता है परंतु वो अभिज्ञ नहीं है उसी के कारण से हम बुद्धि की वृत्ति को समझ पा रहे हैं इसलिए प्रत्य दृश्य बुद्धि की प्रत्यय जितना होता है वो दृश्य है, है कभी नहीं रहता है मैं हमेशा हूँ अपने अस्तित्व के हमें कभी भी अलुप नहीं होता जिससे मैं सोया हुआ हूँ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब उठने के बाद कोई आपको पूछते क्या कहा गए थे आप हम तो इतना देर से पेड़ बजे महाराज सो रहा था तुम कैसे पता लगा सो रहा था तुम तो कह नींद में थे बाहर कुछ नहीं पता जब बाहर कोई बेल बाजा आपको पता नहीं लगा और उठ करके बोलते हैं मैं सो रहा था आप सो रहा था कैसे पता लगा तो दूसरे व्यक्ति को जैसे सोरा हमको दिखाई देते हैं तो हम बोलते हैं क्या वो सो रहा है हम सो रहा था कैसे बोल रहे यानी कि शरीर इंद्रियम बुद्धि सो रहा है शरीर इंद्र मन बुद्धि की सोना को देखने वाला वो नहीं सो रहा है परंतु तब जो बेल बाजा तो जगह क्यों नहीं इसलिए जगह नहीं क्योंकि वो वो उसका उपकरण गया था जिसके माध्यम से वो आवाज तीव्र तो हो तो होता है तब वो इंद्रियों उठ जाते हैं बस इतना ही है आत्मा की जो है समझने का आत्मा को अनुभव करने का उपाय इसलिए बोलते हैं कहीं हम अभी भी भी भी भी तो तो शुद्ध, मुक्त, सदा बीवी प्रत्यय प्रत्यय बुद्धि नाशवान क्योंकि जो पास क्त शुद्ध बुद्ध, चेतन हूँ केवल जानने वाला हूँ मैं जानने योग्य वस्तु नहीं हूँ मैं जानने वाला हूँ इस प्रकार से ही आपने को अनुभव करो अन्य प्रकार से नहीं बस आत्मा की दृष्टि जो है अलुप्त दृक्ष भाव वाला है आंख के द्वारा देखते हैं उस आँख के द्वारा अनित दृष्टि को देखने वाला जो आत्मा है वो अलुप्त वाला है उसका शक्ति लोप नहीं होता इसे कई बार बोल अलुप्ता तू आत्म दृष्टि न उत्पाद जनता प्रकल अलुपता आत्मनो दृष्टि न उत्पाद कारकैरीजत दृश्य चृषा जन्नता सकता जन्नता सकता अलुपता आत्मनो अलुप्ता आत्मनो दृष्टि न उत्पाद्य कारकैरीजता आत्मा का दृष्टि है वो कारक के द्वारा उत्पन्न मतलब करण के द्वारा उत्पन्न होने वाला दृष्टि नहीं है अलुप्त दृष्टि सरूपरा अलुप्ता तो आत्मनो दृष्टि आत्मा का जो दृष्टि है वो कभी लोप नहीं होता अलोप नहीं होता है कोई कारक मतलब इंस्ट्रूमेंट को भी आवश्यकता नहीं है कोई करता कर्म करण कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ पे अलुप्त तो आत्मान दृष्टि आत्मा की दृष्टि जो कभी लोप नहीं होता इसलिए उसका नाश नहीं होता इसलिए उत्पन्न भी नहीं होगा उत्पादन उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता तो का है कारक से करता कर्म करण संपर्क किसी भी कारक से उत्पन्न करना चाहिए जनता प्रकल्पित है परंतु तो क्या होता है हमें हमेशा जो है जन्म दृष्टि के अनुभव है इसलिए हम हम आत्मा को भी ऐसा ही जन्मया दृष्टा दृष्टि का दो विषय दिया एक दृष्टि जो देखने को है और जो देखने वाले से होता है। और जन्नता से प्रकल्पित है जन्न... प्रकल इसलिए वो इस... इसके माध्यम से नित्य दृष्टि को जाना जा सकता है और जब तक नित्य दृष्टि को नहीं जानते तो ये जन्म दृष्टि वाला ही मैं हूं ऐसा समझ में आता है प्रकल्पना किया जाता है मतलब कि उसे ही अनुभव आया इसलिए हम ही मान लेते हैं हमेशा हमको लगता है कि मैं कोई वस्तु आने के फल छू में उसमें मैं उसको देख रहा हूं जनता क्रिया हो रहा है परंतु वो नहीं है जो वस्तु हो चाहे ना हो मैं हमेशा ही हूं और वस्तु नहीं होने भी मैं ही हमेशा एक ही प्रकार से रूप में ही रहता है दृष्टि नक एकक के, के द्वारा उत्पन्न नहीं होता हो दृश्य या तुच्छा दृष्टा जन्नता प्रकल्पित इसलिए जो है हमारा अनुभव है कि जन्नत दृष्टि जो इसलिए हम आत्मा को भी ऐसा ही मान देते हैं परंतु ऐसा नहीं है वो जन्नत दृष्टि भिन्न है नित्य दृष्टि भिन्न है जन्नत दृष्टि को नित्य दृष्टि के तरह हम देखते हैं नित्य दृष्टि को भी यदि हम जन्म दृष्टि की तरह देखने लग जाएंगे तब उसका नित्यता रह ही नहीं जाएगा नित्य तो रह नहीं जाएगा इसलिए वो आत्मा की दृष्टि हमेशा एक प्रकार और अलुप्त दृष्ट वाले हमें हमारा दृष्टि का कभी लोप नहीं होता सुषुप्त तो में सभी सो जाने पर भी जब हम उठ करके बोलते हैं मतलब, तो बोल है अनुभव हो रहा है आनंद एक एक से सो रहा है इसीलिए वही उसी को मैं मान करके मैं आनंद से सो रहा था ऐसा बोलते हैं हम लोग परंतु वो जो अनुभव करने वाला है वो नहीं सोता था और वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है इस अभिता से यहाँ पे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए यही प्रक्रिया है यही प्रक्रिया है। इसी को बार बार विचार करने से हमको समझ में आ जाता है कि क्या क्या है, क्या है। अगला बोल रहे आत्मनोकर सत्या बुद्धि प्रमाण प्रमाणा देहात्म बुद्धि अपेक्ष आत्मनो इति तो गीता एक पंक्ति दे दिया अपेक्ष आत्म कर्तिता शरीर में आत्मबुद्धि होने पर ही मैं करता भोगता हूँ ऐसा होती है परंतु तो शरीर आत्मा नहीं है मिथा ये झूठा बुद्धि कर्ति आत्मनो कर्त मृषा आत्म में कर्तित्व बुद्धि छूटा है वो शरीर के साथ धादात्म करके तुम बोल रहे हो शरीर के साथ धार करके तुम आत्म आत्मा तो तो शरीर में है शरीर करते हैं परंतु देहात्म बुद्धि अपेक्षकता तो देहात्म बुद्धि की अपेक्षा रखता है कर्तित्व भोक्तित्व बुद्धि देहात्म बुद्धि की अपेक्षा रखता है औ सच सही नहीं है देहात् आत्मा से भी शरीर तो है नहीं तो पर तो क्या हो जाएगा तो, तो ऐसी कुछ तो भी, भी नहीं करता थे सारा शरीर की क्रिया को देखने वाला हूँ शरीर के साथ ता छूट जाने पर क्या हो जाएगा इस क्रिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है ऐसा निश्चय हो जाता है किंचित करो मेरी गीता की भगवत पंचमत है कि या आठवा श्लोक होगा इतना भाग भाग्य मैं कुछ भी नहीं करता हूँ इस प्रकार से जो है उसको जानना हमको अपने को समझना नहीं बह सत्य बुद्धि प्रमाण यही जो है सत्य बुद्धि है जो प्रमाण से उत्पन्न होता है जो प्रमाण से उत्पन्न होता है प्रमाण के अप्रमाणिक ज्ञान नहीं मानो मैं मैं मैं मैं शरीर शरीर शरीर अप्रमाणिक ज्ञान है है क्योंकि को देख रहा हूं तो है। तो मैं नहीं हूं, मैं हूं। तो नहीं इस प्रकार से शास्त्र बुद्धि से आत्म संबंधित जो ज्ञान के बारे में सर शास्त्र बोल रहे हैं उसको वही अमर चथार्थ स्वरूप तो है इस प्रकार निश्चय करना ही आत्मज्ञान है बुद्धि अपेक्षा आत्मनो क्यों क्योंकि प्रमाण से उत्पन्न होगा और अपनी भावना से उत्पन्न होगा मैं आत्म शरीर हूँ भावना है केवल एक मिथ्या भावना है संस्कार से और मैं कुछ करने वाला मैं भोगने वाला नहीं हूँ ये जो है शास्त्र से उत्पन्न होता है गुरु मुख से सुन करके शास्त्र उत्पन्न होता है इस प्रकार से जो दोनों में एक में कहा है कहाँ पे मित्रत्व है यहाँ पे दिखा शरीर में बुद्ध आत्म शरीर मैं हूं ये मान कर ही कर्तित्व तो भक्तित्व तो हम अपने को आगम करते हैं और शास्त्र ये दिखा रहे हैं नई बकि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ क्योंकि ये सब आत्मा के धर्म नहीं है तो इंद्रिय के धर्म है इसलिए मैं अपने अंदर को कर्तित्व उत्पन्न तो, तो हुआ और कर्तित्व भक्तित्व तो बुद्धि अपनी जन्मांतरिक संस्कार से आया वो मिथ्या है वो यथार्थ तो नहीं है इस प्रकार से दोनों आएगा एक ही साथ रहेगा पर दोनों में विवेक करके इसको समझ इसको ये भी रखेंगे एक भी स्वीक वैराग्य शतक को देखेंगे आत्मा आत्मा में में जो है आत्मा है, ना वो जो है वो शरीर बुद्धि रखने होता नहीं तो नहीं होता आगे देखिए जो है करवेक आयुष आत्म श्रेयसितावे विदुष कार्य प्रयत्न महं प्रत्यो महान संदिप्तेने तुपक्षण प्रत्यु दम में आग लग गया फिर जो है चलो कुआं खोद के पानी है, तो आग निकलते है।, है, है दम है उसी समय ही जो है शरीर रोग रहित है जिस समय वार्धक को दूर है जब समय शरीर की इंद्रिय की शक्ति की प्रतिहत नहीं होता बुद्धि में कोई धारण क्षमता विचार क्षमता रहता है पूर्ण आयु का जब, जब तक पूरा आयु का नहीं हो जाता तब तक, तक आत्मा की कल्याण मुक्ति के लिए बुद्धिमान आत्मज्ञान के लिए आत्मा श्रेष्ठावत आत्मा की मुक्ति के लिए भवबंधन से भव रोग से मुक्त होने के लिए मतलब अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए प्रया, महान प्रयत्न कार्य क्यों देखो सोचो के बाद में कर लूंगा बुढ़ापा में हो जाएगा वो होता नहीं है जितना जवानी में होता उतना तो हम, में में नहीं तो घर आग लग गया उस कुआं खोद रहे हम क्या किस लिए पानी निकालने के लिए वो मकान को बचा नहीं पा किसी प्रकार से बुढ़ापा के लिए इंतजार नहीं करना भगवान ने जब सदबुद्धि दिया जिस समय शुरू प्राप्त हुआ उसी समय से ही वो कर कर शुरू देना चाहिए भगवत चिंतन आता, की नहीं आता। जिस समय मन में उसी समय भगवत चिंतन में मन को लगाना चाहिए और नहीं चाहते मन लगना फिर भी जबरदस्त लाते रखना चाहिए क्योंकि वही एक उपाय है संसद बंधन से भगवैदी से मुक्त होने के लिए आगे बोल रहे थे तो बहुत सारे कर्तव्य कर्म हमारे सामने जिंदगी में में आता है है सीमित आयु में कौन सा करना करना अच्छा रहता वो निर्णय बहुत बड़ी बात होता है मनुष्य जीवन में कर्तव्य एक के बाद एक आता रहता है हमको लगता है कि ये करना जरूरी है ये करना आवश्यक है इसको नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा किसी प्रकार की मतलब सीमित आयु में कई प्रकार की कर्तव्य बुद्धि मन में आता है परंतु उतना सभी को विचार करके यदि आप देखेंगे तो मुख्य कर्तव्य यही है आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्यों? वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रयास तो भगवत नाम को लेकर के यदि हम जीते हैं तो उससे अन्य जो कर्तव्य जो हम सोच रहे थे करूंगा वो कर्तव्य अपने आप पूरा हो जाता है उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था भगवान कर देते हैं ये भगवान की अद्भुत बड़ा लीला है ये महिमा है कि हमारे यदि हम, हम इसको ठीक से छाट लेते हैं उसमें मन लगा देते है तो बाकी कर्तव्य बुद्धि से जो कुछ सम्पन्न होना था वो अपने आप संपन्न हो जाता है वो अपने आप ही संपन्न हो जाता है ये एक बहुत बड़ी मतलब में एक है। इस एक मार्ग गोपनीय है है चीज को समझना है कि कि क्यों भगवान शास्त्र बोलते हैं तो ये कर्तव्य पूरा नहीं होगा परंतु तो ये कर्तव्य कर्म करेंगे तो और कर्म अपने आप ही पूरा हो जाए चार पुरुष अर्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहे मतलब धर्म को अवलंबन करके अर्थ उपार्जन करो अर्थात अनुकूल भोग वस्तु को मतलब काम भी करके भोगा मनमर्जी कुछ भोग्युस्तु की इच्छा उसके लिए अबांछित रूप से पैसे उपार्जन करना और सुख नहीं देगा दुख ला देगा सुख नहीं देगा दुख ला देगा इसलिए क्योंकि धर्म से सुख होता है अधर्म से दुख होता है अधर्म के मार्ग में रह करके यदि हम धन उपार्जन करके सुख भोगने की इच्छा करेंगे वो अल्टीमेटली अनेक प्रकार की कर्तव्य कर्म हमारी बुद्धि में खेलते रहते हैं उसमें कौन सा कर्तव्य कर्म को पूरा करना है और किसको छोड़ना है वो ठीक से समझ करके हमको जो है ये परम पुरुषार्थ के लिए ही प्रयास करना चाहिए और ये जो बोला कि जितना जल्दी हो सके बुढ़ापा के लिए इंतजार भी नहीं करना चाहिए जितना जल्दी हो सके उसी मार्ग में लगना चाहिए क्योंकि कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होगा वो एक के बाद एक हमारी बाहरी कोई नहीं हमारे हमारी को बना लेते हैं और फिर उसमें फंसा रहता है मकड़ी के जाल जाल की तरह उसमें फंसा रहते हैं इसी को समझने के लिए अगला दो श्लोक बोल तपसत किम शुरनदी गुणो दारा दृत परिचराम सविनय पीबा शास्त्रौ नृत विविध न र नीद्मा किं कूर्मा कतिपय निमेशयुषिजने तपस्यवा शामी गुणो दारा दृत परिचराम सबनय पिबा शास्त्रौ कतिपय तो ते हैं कि हम क्या करें कि मैं तत्को हमारा आयु तो बहुत छोटा ही है तो कोई तपस्या कर। प्राप्त करे तपस्त संत किम अधि निवास नदी क्या तपस्या करने के लिए गंगा नदी के तट पे जाके बैठे निवास करें तो मतलब मतलब नम्रता के साथ, मतलब के साथ साथ कोई स्त्री की अथवा मतलब अच्छी तरह से अपने गृहस्थ आश्रम को पालन करें गुण धारण मतलब गुणवत्ती गुण उदार उदार गुण वाली जो अपनी पत्नी है उसको परिचारा उसकी सेवा करे अथवा शास्त्रोघात शास्त्र ओगा, तो शास्त्रा वेदांत शास्त्र आदि समूह जो है ना उसको पान करे अथवा तो तो निर्णय नहीं कर पा रू मैं क्या जब तक यद्य निर्णय करते करते जीवन भी जतपय आयुष कुछ निमेश हमारा आयु है जन का क्षति सती शक्ति में निमेश निमेश आयुषी कुछ रूपी आयु पाला जो व्यक्ति उस गंगा तट में जा करके बैठ के तपस्या करके भगवत प्राप्ति करे कोई उदार चित्त वाले पत्नी को मिल गया अच्छा तो उसका परिचर्चा करे विनय के साथ अथवा क्या शास्त्र की अमृत को प्रण करे अथवा अन्य कोई काव्य रस का पान करे कितना सारे कर्तव्य बुद्ध हमारे जीवन में और भी कितने सारे हैं वो सब आ जाता है हमारे सर पे किम फिर हम निर्णय नहीं कर पाता है क्या ठीक से करना चाहिए क्या करू हम कतिपय आयुषी जान है कुछ निमेश कुछ क्षण के लिए जो आयु भगवान दिए हुए है इस क्षण भर की आयु में क्या करूँ मैं यही समझना की कर्तव्य करू कर निर्णय करने में जिंदगी कई जिंदगी बीत जाता है ये ये बहुत ही मतलब छोटा छोटा चीज को इतना सुंदर रूप से दिखा रहा है यहाँ पे ये निर्णय करना इस निर्णय करने में ही आप कितना सारे विकल्प मन में आएगा अरे मैं ये नहीं करूंगा तो काम कौन करेगा ये नहीं हुआ तो वो काम कौन करेगा ये सब कई विकल्प सामने आते रहते हैं पर तुम सारे विकल्प से ऊपर उठ करके क्या करना है मन एक तरफ बोलते हैं ठीक है, है केवल भगवान के नाम करो अरे भगवान के नाम करो तो संसार की वो काम कौन करेगा वो भी कर्तव्य तो अब उसको वहां पे रहने से उसको डेकोरेट करना भी मुश्किल होता है इस प्रकार से थोड़ा सा जो भगवान ने आयु दिया हुआ है उस आयु के अंदर हम क्या करूं क्या नहीं करूं ये निर्णय करने में बहुत कठिन पड़ता है और ईश्वर की कृपा बिना निश्चित रूप से निर्णय करना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है श्री भगवान कृपा करके जो निर्णय करके श्री अर्जुन बोला और एक तन में भ्रुवि सुनिश्चित भगवान कि मैं निर्णय नहीं कर पा हमारे लिए जो कल्याण कर उसको निश्चय करके तुम मेरे को बोलो दिखाओ बस ये भगवान के ऊपर जो निश्चय करके मेरे को दिखाओ कि क्या करना है हम नहीं हो कर पा रहे इस प्रकार से जो है ये पूरा जिंदगी बीत जाता है एक जिंदगी नहीं जाने कितना जिंदगी ऐसे बीत गया और उसी संस्कार के द्वारा बाषित तो होकर के मन अभी भी ऐसे ही भटक रहा है कई प्रकार की कर्तव्य बुद्धि हमारे मन में आके बैठ जाता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए मैंने इतना कर करके रखा वो कौन देखेगा तुरंत मन को ये समझाना मन इस समय कहीं दुर्घटना में तू मर गया शरीर तो कहाँ रह धरा रह जाएगा ये कर्तव्य कौन करेगा कर्तव्य ये सब इस, इस समय ये मृत्यु चिंता जो वैराग्यों को बढ़ाता है जिस समय अनेक प्रकार की कर्तव्य बुद्धि हमारे मन में बोझ जैसा बैठा रहता है उस समय एकमात्र ईश्वर शरणागति लेकर के भगवान की प्रार्थना करना चिंतन करना करना ही करके करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है? जिन-जिन कर्तव्य मन में हमारे रहे, उसका भी समाधान हो जाएगा हमारा मन भी शांत हो जाएगा और यदि मैं एक एक कर्तव्य को निभाने का कोशिश करूँगा वो सभी कभी समाप्त होने वाला नहीं है और विक्षेप बढ़ाता रहेगा विक्षेप बढ़ाता रहेगा इसलिए मनुष्य के जीवन में ये कर्तव्य बुद्धि कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि अच्छा जीवन छोटा है, इस छोटे से जीवन में क्या करूं मैं यही हमको समझ में नहीं आ रहा ये देखिए कितना सुंदर एक प्रत्येक मन मन को मन की जीत को खोल के यहाँ पे ग्रंथ करने लग दिया तप संत संतर दीन गुणो दु उत परिचरा सविन क्या करू मैं कौन सा मेरा कर्तव्य कर्म पहले करना है क्या न गंगा तट में जा करके तपस्या करें कि उदार हमारे सुंदर पत्नी गुणवान पत्नी की उनकी बिना के साथ परिचर्चा करें अथवा शास्त्र में जो भी पान में में लग जाए शास्त्र, शास्त्र में जितना कुछ का तो जानने में जानना रखना वो भी अच्छी बात है वो भी बुद्धि क्या उसको जाने अथवा चिंता क्या करूँ हम ये निर्णय करना बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि जीवन के समय जो है अल्प है और अल्प समय में इतने सारे कर्तव्य बुद्ध सामने आ जाता है उसमें एक भी ठीक से करना संभव नहीं होता तो बाकी इतना सब हम कहा से कर पाएंगे परंतु यदि एक काम ठीक से करेंगे भगवत चिंतन ठीक से करेंगे तो बाकी सारा चीज व्यवस्थित हो जाएगा उसको छोड़ करके अन्य कर्तव्य करने जाएंगे तो हम उलझते जाएंगे ये जो है बहुत मत जीवन में मनुष्य अपने अनुभव के द्वारा ये समझ पाता है आगे और देखे बोलते हैं इसीलिए तप शाही भगवान चिंतन ही इसका एक मात्र उपाय है इसलिए उसी को ही करना चाहिए इसी को मन में रखते हुए बोलते हैं है सुमहति फले बनस जरा देह हरति मृत्यु तीवित सखी ने जगति विदुष अ तपस दुराध्यामी तुर्गचलचिता क्षितभुज स्थूल्छा सुमहति फले बद्ध बनस जरा देह मृत्युरदुष अन्य बड़े आदमी का सेवा करना उसकी मन के अनुकूल कठिन तो क्या करने बोलेंगे घोरा गोरा की तरह चंचल चित्रिक फैक्ट्री मालिक जाता है फले मनुष्य और आ, आ, आशा भी बहुत बहुत हमारा है है उसको तो हम मतलब कमी नहीं कर पा रहे हैं तीसरा क्या है? दे, जरा जरा देहम जरावस्था वृद्धावस्था अब धीरे धीरे हमको हरण कर रहे हैं जीवन का मतलब हरत रीधा तू दहितम दहितम जीवित है जिस जीवन को मैंने प्रेम से इतना प्रेम करता था शरीर से इतना प्रेम करता शरीर में मेरा इतना प्रीति है वो भी हमको दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे बुढ़ापा मृत्यु मेरे पास आगे आ रहा है मृत्यु जो है जिस जीवन के साथ मेरा इतना प्रेम था उस शरीर भी बुढ़ापा मन ग्रस्त होकर अब मृत्यु को ओर आगे बढ़ रहा है अब यही तो होना है संसार में सभी को दिखाई दे इसलिए हे प्रिय है सके न न श्रेय जगत में इससे कोई अच्छा श्रेय नहीं हो सकता बिनु की व्यक्ति के लिए बस इसको प्राप्त करने के बाद अब नहीं करूंगा फिर मन जो उतर ही ले जाएगा इसलिए अभी से ये निश्चय कर लो कि चूल्हे में जाए जो भी हो बस भगवान की चिंता में लगेंगे बाकी जो होगा भगवान करेंगे क्योंकि बड़े व्यक्तियों का मन को संतुष्ट करना संभव नहीं है का मन की क्या बात? अपना मन भी तो एक, एक तरफ मन की इच्छा बढ़ती जा रही है और एक तरफ शरीर की सामर्थ्य कम होता जा रहा है इस अवस्था में जिस शरीर को जो जीवन को हमारे लिए इतना प्रिय था और मृत्यु को ग्रास में आते मृत्यु के ग्रास में आने जा रहे हैं इसलिए हे है प्रिय बंधु शके, या हमारा प्रिय मृत्यु विवेक को जागृत करो और विवेक जागृत करके ही निश्चय करो भगवान प्राप्ति की मार कोई पक कर रखेंगे उससे जो भी होगा वो हमारे लिए कल्याण होगा भगवान जितने वो कल्याणकारी होगा बाकी किसी को संतुष्ट करके अस्थुपर्जन करके अपने मन की इच्छा को पूर्ति करूंगा ये कभी हुआ ही होगा ही नहीं क्योंकि एक एक मन जो है इतना है इतना भयंकर एक के बाद, एक एक के बाद, एक एक के बाद बाद इच्छा है। इसके इच्छा है है। इस इस मन में रख करके बस जितना समय बचा हुआ है एक ही कर्म में बस ईश्वर चिंतन आत्मचिंतन इसके भिन्न कोई भी कर्तव्य कर्म आता है उसको जितना तक हो सके भगवान से प्रार्थना करके वही पे नहीं बाकी तो हमको लिखता है कि ऐसा कोई नहीं है कि इस है है। इसलिए उसको बचने के लिए एक ही मात्र उपाय देखो बोल रहे मृत्यु मृत्यु मृत्यु हमको खाने आ रहा है इस समय जब शरीर छूट जाएगा कुछ भी कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा उससे अच्छा है एक कर्तव्य पूरा कर लो जिससे सारा अन्न कर्तव्य पूरा हो जाएगा और मृत्यु तो भी आनंद से मृत्यु को मैं वर्ण कर लूंगा नहीं तो मृत्यु का क्या फर्क पड़ता है नहीं नहीं नहीं तो का डर डर रहता है है है पूरा पूरा के मारे का ठीक आज यही रखेंगे ओम पूर्ण मधाथ पूर्ण पूर्ण मधार